शो टॉक, अनंत की पुकार नंबर सेवन वो जगह तो किसी भी कीमत पे छोड़ने जैसी नहीं हम तो अगर पचास लाख रुपए भी खर्च करें तो वैसी जगह नहीं बना सकेंगे दस एकड़ का कंपाउंड उसकी जो दीवार है बनी हुई नौ फीट ऊंची अपन बनाए तो पांच लाख रूपये की तो सिर्फ उसकी कंपाउंड वाल बनेगी नौ, नौ फीट ऊंची पत्थर की दीवार है तो और वो करीब करीब पंद्रह लाख में मिले तो बिल्कुल मुफ्त है लेकिन ये सब तो उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण ये कि वो बम्बई में होते हुए उसके भीतर जाते से आपको लगे नहीं की बम्बई में माथेरान में है इतने बड़े दरख्त हैं और इतनी सांस जगह तो मुझे तो वो देख के तो उसी वक्त जम गई कि ये तो वर्ल्ड सेंटर बन सकता है और बम्बई में ही बन सकता है वर्ल्ड सेंटर बनाना हो तो। और अब मुल्क भर में इतने लोग उत्सुक हुए है जो मेरे पास आके रहना चाहते है महीने दो महीने तीन महीने रुकना चाहते है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 हॉस्टल ही है यार पूरे बैचलर्स के लिए बैचलर ऑफिसर्स के लिए बनाए होंगे इतने बढ़िया हैं कि कोई भी विद्यार्थी 200 या 300 रुपए रूपये महीना दे के भी वहां रहे तो भी सस्ता मालूम पड़ेगा उसे तो एक तो हॉस्टल वहां कर देना है तो जो 200 विद्यार्थी वहां रहे मैं चाहूंगा कि अपने मित्रों के बच्चे वहां रहे ताकि मैं जैसा व्यक्तित्व निर्माण करना चाहता हूं उनका बचपन से उनके व्यक्तित्व को वो दिशा दी जा सके अब पूरे मुल्क में मुझे घरों में जहां जहां ठहरता हूं वहीं मेरे मित्र कहते हैं कि हमारे बच्चे को ले जाएं हमारी लड़की को ले जाएं वो आपके पास रहे लेकिन मैं तो खुद ही घूमता रहता हूं तो उसको रखने का क्या उपाय हो सकता है मेरे पास क्या उपाय है किसी को रखने का तो वहां मित्रों के 200 सौ बच्चों के लिए मैं इंतजाम करना चाहूँ वो पढ़ेंगे कहीं भी बस्ती में आके रहेंगे मेरे पास ताकि उनके पूरे व्यक्तित्व को रूपांतरित करने के लिए बचपन से ही प्रयोग किया जा सके और वो हमारा प्रयोग अगर सफल हो तो मुझे जगह जगह प्रॉमिस है मित्रों की कि फिर वैसे हॉस्टल मुल्क के बड़े बड़े नगरों में दस पांच नगरों में हम डाल सकते हैं बड़े पैमाने पे भी डाल सकते हैं अभी 200 का इंतजाम करते हैं कल हमको ठीक लगे तो वहां हम 2000 का हॉस्टल का इंजाम कर सकते इतनी जमीन खाली पड़ी है कि उसमें कुछ भी कितने हॉस्टल बनाए जा सकते तो एक तो बच्चों पर उनकी पूरी जीवनचर्या पर प्रयोग हो सके फिर जो साधक कैंप में आते हैं मुझे सैकड़ों चिट्ठियां पहुंचती हैं कि तीन दिन में हमारी प्यास जगती है और वहां से तो विदा होने का वक्त आ जाता है अब उनमें से अनेक लोग चाहते हैं कि कितना ही खर्च पड़े हम महीने भर आपके पास आके रहना चाहते हैं दो महीने रहना चाहते हैं मैं भी जानता हूं कि अगर दो महीने वो रह जाए तो उनकी जिंदगी में क्रांति हो जाए तो वहां इस तरह के साधकों के लिए व्यवस्था हो सकती है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 किताब को उलटाएं तो आपको ऐसा लगेगी कि मन शांत हो गया उतनी कलात्मक उतनी व्यवस्थित उतने ढंग से किताबें होनी चाहिए वो हाथ में पहुंचे तो आदमी को स्पर्श कर ले फिर मेरा इस दिशा में कई दृष्टियां हैं जो वहां में प्रयोग करना चाहता हूं जैसे जैसे मेरी दृष्टि है कि संगीत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 अब न मालूम कितने चित्रकार मुझम उत्सुक है कवि उत्सुक है संगीतज्ञ सुख है वो चाहते हैं कि मेरे पास रहे लेकिन उसका कोई उपाय हमें इंतजाम करना पड़े तो आज हमें लगेगा कि ये पन्द्रह लाख रुपए इंतजाम करने में थोड़ी तकलीफ मालूम हो सकती है लेकिन एक दफा वो केंद्र बना और सारे मुल्क से और धीरे धीरे दुनिया से लोग आने शुरू हो गए अभी हरिकृष्णदास जी थे अमृतसर तीस जर्मन वहां आए हुए थे वो भारत यात्रा के लिए तो वो मुझसे मिलने आए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 पर वो इतने को ही इतने ही उत्सुकता से ये सीख लिया है इसलिए कोई बड़ी बात सीख ली वो बेचारे हिंदुस्तान घूमने आए तो उनके गुरु तो परेशान हो गए वो मुझसे जबलपुर आने को जबलपुर वो लोग आए तो मैं उनको तारीख छ दिया था वो पांच को पहुंच गए उनके गुरु लेके और पांच की शाम उनको लेके वहां से भी हो गए तो वहां खबर छोड़ के आए कि हम तो रुकना चाहते लेकिन स्वामी जी आपसे नहीं मिलने देना चाहते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 और 20 साल लग जाए उतना बनाने में तब तक सब समय खराब हो वो इतना तैयार है कि मुझे देख के ऐसा लगा कि जैसे वो ठीक हमारे लिए ही सारी व्यवस्था हाँ, सारी व्यवस्था बोले 10,000 लोग बैठ सके ऐसा कंपाउंड, तीन तीन चार चार मीटिंग इकट्ठी हो सके अलग अलग और डिस्टर्ब न करें एक दूसरे को इतनी व्यवस्था और इतने बड़े दरख्त की उनके नीचे छाया में दो चार लोग बैठ के बात कर सकें तो आसानी से बात कर सके तो मुझे तो बिल्कुल ही ठीक पड़ गया है कि उसको किसी भी हालत में उसको उठा लेना चाहिए एक उनकी प्रवृत्ति कुछ उसको व्यक्तिगत नाम के साथ जोड़ने की है तो मैं चाहता हूँ कि वो ठीक नहीं वो फिर वही सिलसिला शुरू होता है तो ठीक नहीं तो उसको हम संस्था के लिए ले सके तो अच्छा है व्यक्तिगत रूप से तो कोई भी उसको ले सकता है वो तो कोई ऐसे व्यवसायिक दृष्टि से ले ले तो फायदे का है पंद्रह लाख में वैसे ही कोई ले ले तो उससे पचास लाख रुपया बना ले वो उसमें तो कोई कठिनाई है नहीं तो इसलिए मैंने सोचा कि मित्र आ जाए तो उसके लिए थोड़ा सोच ले थोड़ी हिम्मत जुटा ले तो वो कोई कोई कठिन बात नहीं है पीछे सोचना पड़े पीछे सोचना पड़े कि कुछ वैसा भी हो सके तो इतना बड़ा है हाँ, उसमें ऐसा है मामला हाँ, ये हो सकता है लेकिन उसमें मामला यही है कि वहां अगर ज्यादा लोग परमानेंट रहने वाले आ जाए तो उनकी उत्सुकता ध्यान में होगी उनकी उत्सुकता और दूसरे काम में होगी या वो सिर्फ रहेंगे तो पीछे कठिनाई हो सकती है आपके लिए कठिनाई का सवाल नहीं है मतलब सिर्फ रहने के ख्याल से वहाँ एक वर्ग आ जाए जिसको रहने भर का काम है रहने से प्रयोजन हो गया तो वो हमारे कैंपस में हाँ वो जरा मुश्किल मामला हो जाएगा तो वो हमारे लिए डिस्टर्बिंग फैक्टर हो जाएगा कि वो सिर्फ रहने के ख्याल से वहां रहने लगे बहुत ही आएगा हाँ तो वो तो इतनी अच्छी जगह है की वो तो अपने पास भीड़ हो जाएगी लेकिन हाँ जो लोग ध्यान के लिए रहना चाहें ध्यान के लिए रहना चाहें उनके लिए तो अपन इंसान करेंगे हाँ आगे आगे। हाँ हाँ हमारे देश में छह महीना बिल्कुल रह सकते हैं लेकिन परमानेंट बसियत के लिए अपन ख्याल करेंगे तो झंझट में पड़ जाएंगे क्योंकि फिर किसको रोकना है वो जो भी खर्च करके बना सकेगा वो रह सकेगा और फिर वो अपने लिए एक उपद्रव का कारण होगा छह महीना नहीं छह साल किसी को रहना टूर रहे उसकी कोई तकलीफ नहीं लेकिन परमानेंट रेसिडेंस अपने को बनाना नहीं चाहिए वो नहीं बनाना चाहिए वो चंद्र भाई पीछे दिक्कत का हो जाए कोई भी इस तरह के लोग आके बस गए जो जिनको प्रयोजन दूसरी बात से नहीं तो वो अपने लिए कष्ट का कारण होगा और वहां मैं बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ बनवाना चाहता हूँ वहां जरा सी भी गड़बड़ नहीं चलेगी जैसा शिविर में हो जाता है कि किसी को कुछ भी करना कर रहा वो वहां कैंपस में नहीं हो सकेगा वहां तो बिल्कुल ही सख्ती से जो ध्यान के लिए आए हैं तो समाज के जीवन सुधारने के लिए ये जगह है समझ के पैसा देना चाहिए वो तो आपको बिल्कुल रहना तो आप रहिए वो तो सवाल ही नहीं है लेकिन अपन उसको रहने के लिए अलग अगर इंतजाम करवाते तो कठिन हो जाए और वहाँ तो इतने मकान हैं कि आप बिल्कुल रहिए तो कोई तकलीफ क्या है वहाँ तो दो लोग कभी भी रहे हैं पूरे तो कोई अड़चन नहीं छह बंगले है हाँ, दो हॉस्टल में जाएंगे अगर दो हॉस्टल में जाएंगे तो चार बंगले होंगे अपने पास चार बंगले में भी कभी भी पचास लोग रह सकते हैं आसानी तो ऐसी बहुत बड़े बड़े मकान हैं, बड़े हाल हैं। वो तो रहना है तो अपन को पीछे सोच भी सकते हैं तो पीछे सोच भी सकते हैं तो <laughs> नहीं वो मैं पसंद नहीं करूंगा वो अभी से ही गड़बड़ शुरू हो जाएगी उसमें वो मैं पसंद नहीं करूंगा उसको हम जैसे रेसिडेंशियल और प्रोफेशनल और सब बातें सोचने लगे हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो रहने का इंतजाम हो जाए हो जाए वो अभी से गड़बड़ शुरू हो जाएगी नहीं, तो नहीं? नहीं वो ताल्लुक तो हो ही गया ना ताल्लुक नहीं रखना तो रहने का एडली देना है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 वो तो दस एकड़ भी बड़ी दिख रही है आपको वो तो मैं वहां साल भर रह गया तो दस एकड़ आपको छोटी दिखने पड़ेगी इतने लोग वहां आने लगेंगे उसमें तो कोई कठिनाई है वो तो बहुत छोटी हो जाएगी छह मकान बहुत कम पड़ जाएंगे आपको वो तो कोई कठिनाई तो की बात नहीं आपने उसमें कोई व्यक्तिगत मालकीयत की व्यवस्था मत करी मित्रों को भी हिम्मत बनती है कि ठीक है हम पाँच और कर लेंगे जब पाँच हो जब 25 मित्रों में पाँच हो सकते हैं तो और 100 मित्रों को खोजेंगे इसमें क्या बात हाँ इसमें कोई ऐसी तकलीफ की बात नहीं है इनिशियल हमको ऐसा लगे कि हो सकता है तो फिर उसमें कठिनाई नहीं है बहुत एक तो आके गले ले आपी देवा तो वो पदोति होता की कोई ग्रामीण थे ठीक बात है देखे देखे दे। द्धारी द्धारी आप सो और राम सिंह भाई ने दिल्ली हिम्मत करी छे के मारे दिकरा ने पहनायो जो उनी के एक परवा ये सब जीओ तो फर्स्ट क्वार्टर तो इनिशिएट करो वो हो जब फाइनल करो पसंद द्वारा क्या वोट को पसंद भाई का क्या वोट को नहीं नहीं हम है है है है कौन कौन कौन को ध्यान थे तो तो घर आ पर वो एक जबलपुर पचास आरोपी वो तो जरा सप्ताह हो जाए सब मित्रों को ले जाकर दिखा भी दें तो उनको काल में आ जाए कि चीज़, तो था। तो था। वो चीज बहुत अद्भुत अद्भुत ही है साधारण नहीं है ने बहुत बड़ा बोला हमारे कुछ कर नहीं उसके लिए चेहरा तो हो ही जाएगा बोला भाई आपका जो ये पीड़ा है तो ये पक्का हो ही जाएगा उसमें। वो हो जाएगा क्या कच्चे का पक्का? अपने पास ये बात भी ये सौदा करने की चीज नहीं है विचार करने की भी नहीं है जितना मुंह से निकले भैंक क्या होंगे मुंह से लेकर क्या? दो करने का और सौदा करने का क्या सौदा तो मार्केट में जाके करेंगे बहुत तो ही हो जाएगा इसमें क्या बड़ी बात है को आता है तो मार्केट में करेगा इधर सौदा करने का क्या इधर तो मुँह से भेंट दीजिए पैसा भाई दसा राजा बता ना लिखी हुई है आयोजनदार हनुमान उत्तरी है सर ठीक है आप ये कौन दसा सर क्या आप मनोरंजन है व्यापार है आपने करा ये सब करो ये सब ठीक है वो आते हैं केंद्र बनाना को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 सोचना किसको है वो तो आपको ही सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना वो कोई दूसरा तो सोचने वाला नहीं होने वाला है लेकिन अभी जैसे ही आप ये लगा देते हैं वैसे ही देने में स्वार्थ संयुक्त हो गया देना सीधा नहीं रहा निस्वार्थ नहीं रहा यानी मेरा मतलब आप नहीं नहीं ना वही वही स्वार्थ हो गया ना वही गड़बड़ हो गई ना नहीं ना न ये बात नहीं उसमें स्वार्थ शुरू हो गया वो चिंतन स्वार्थ का हो गया शुरू इसलिए उसको मत सोची वो तो कल आपकी संस्था होगी आपकी जमीन होगी आपकी कमेटी होगी आप सोचेंगे कि क्या करना है वैसा कर लेना लेकिन अभी देते वक्त उसको सोचने का मतलब इंतजाम करने का है वो पहले से कि भई हम इतना पैसा लगाते हैं तो अपना इतना इंतजाम वहाँ कर लेना वो गलती बात है इस वक्त तो बेहतर अनकंडीशनल पीछे तो आपकी कमेटी होगी आप सोच के कर लेना जैसा ठीक लगे उसका भी मत सोचिए अभी है। नहीं हाँ। दावादे दावादे तो अनकंडीशनली तो बात है अभी वो मत सोचिए, वो तो पीछे आप कमेटी के बनाकर विचार करिए उसमें क्या है हो गया पांच लाख नहीं हुआ चिमन भाई हाँ वो जो कुछ कौन ना वो जल्दी करवा ना उसमें क्या तो ग्रुप एक कई मिला अरे चिमनी बाहर ले जा क्या कर रही है ना वालों ने बनाया हम लोगों को आह लोगों को तो ले कर रही है तो तो पचा चुके पच्चीस जगह तो उचाले हमारे पच्चा चुके हैं पच्चा चुके हैं पच्चा चुके हैं गर्म ना पचा लोग गर्म ना पचा लोग तीजा बाद में तो उसी सुबह आते हैं हमारे तो उसी सुबह चार बजे � क्या है है है को जहां बात सर तो ठीक साउ भाई नया भाई